संवेदना के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी वाकली का फूल एक राजा था उसकी छह छानिया थी लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी और इसीलिए वह बहुत दुखी रहता था किसी ज्योतिषी के, के कहने पर उसने अपने राज्य में ढिढूरा पिटवा दिया कि उसके राज्य में रात के 10 बजे के बाद कोई भी दीपक न जलाए। राजा की इस आज्ञा के कारण सारे राज्य में रात 10 बजे के बाद एकदम अंधेरा हो जाता था उसी, उसी राज्य में एक भिखारिन और, और उसकी बेटी रहती थी एक दिन माँ बेटी को भीख मांगते मांगते देर हो गई। रात में काम के लिए बेटी ने दिया जला लिया। दीये को जलते हुए देखकर कर माँ तुरंत बोली अरे अरे अरे तूने ये क्या किया तूने ये दीपक क्यों जला दिया क्या तुझे मालूम नहीं है राजा की आज्ञा है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार की रोशनी ना हो लड़की ने माँ से पूछा माँ राजा ने ऐसी आज्ञा क्यों दी है हम लोग गरीब हैं माँ रात को काम तो करना ही पड़ता है बिना दिए के मैं खाना कैसे बनाऊँगी और हम खाना खाएंगे कैसे मां ने अपनी लड़की को राजा के ने ने संतान होने की बात बताई लड़की बोली यदि राजा मुझसे शादी कर ले तो मुझसे सोने के बालों वाली दो सुंदर संतानें हो सकती हैं। मां लड़की की बात सुनकर डर गई, फिर बोली, चुप रह नास्टी कहां हम फकीर और कहां वो राजा आजकल राजा के सिपाही चारों ओर घूमते रहते हैं और यदि तेरी इस बात को किसी ने सुन लिया तो हमें जिंदा नहीं रखेंगे मौके की बात राजा के सिपाहियों ने लड़की की बात सुन ली और उन्होंने सारी बात जाकर राजा से कह दी। राजा ने लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की राजा, राजा की बात सुनकर, सुनकर भिखारिन तो हक्की तो तो तो बक्की रह गई। वो बोली हम भिखारी हैं, हैं और आप राजा हैं। राजा भिखारिन के बीच किस, किस तरह से संबंध हो सकता है जरा विचार कीजिए महाराज लेकिन राजा तो नहीं माना धूमधाम से उसने भिखारिन की लड़की से विवाह किया और उसे अपने साथ राजमहल ले आया राजा की छह रानियों को यह सातवीं रानी फूटी आख नहीं सुहाती थी राजा भी अब इसी छोटी रानी पर अधिक ध्यान देता था कुछ दिनों की बात रानी गर्भवती हुई राजा बहुत प्रसन्न हुआ लेकिन जब छह रानियों को ये बात मालूम हुई तो वे ईर्ष्या के मारे जल गयी राजा का किसी प्रकार से सातवीं रानी से ध्यान हटाया जाए इसके उपाय सोचने लगे छह रानियों ने सातवीं रानी से प्रेम का नाटक रचा वे रोज इस रानी के पास आ और उसको अपने वश में करने की कोशिश कर, कर। एक दिन वे सातवीं रानी से बोले यदि राजा शिकार को गया हुआ हो और उस समय तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो तुम क्या करोगी सातवीं रानी बहुत भोली थी उसने जवाब दिया राजा से पूछ कर बताऊंगी जब रानी ने राजा से यह बात कही तो राजा ने कहा तुम चाहो रानियों से बोलना बंद करो वे स्वभाव की अच्छी नहीं है फिर कुछ सोच कर बोला मैं एक घंटा लटकवा देता हूँ जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो वह घंटा बजा देना मैं जहां भी होऊंगा, वहां से वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा लेकिन घंटे की यह बात तुम दूसरी रानियों को मत बताना चाहो रानियां तो बड़ी चतुर थी उन्होंने किसी न किसी तरह से घंटे की बात जान ली। ठीक समय पर सातवीं रानी के जुड़वा बच्चे हुए एक लड़का और एक लड़की वे दोनों बहुत सुंदर थे उनके सोने के बाल थे सुंदर बच्चों को देखकर कर चाहर रानियों की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। राजा कहीं बाहर शिकार खेलने गए हुए थे रानियों ने उन दोनों बच्चों को एक पिटारी में रखकर दूर नदी में फेंकवा दिया और उनकी जगह बिल्ली के दो बच्चे लाकर वहां सुला दिए और फिर घंटा बजा दिया घंटे की आवाज सुनकर राजा दौड़ा दौड़ा आया आकर देखता क्या है कि बिल्ली के बच्चे रखे हुए हैं इस बात से राजा बहुत नाराज हुआ और उसने सातवी रानी को अंधेरी कोठरी में पटक दिया इधर इन दोनों बच्चों की पिटारी पर एक साधु की नजर पड़ी जब साधु ने दो नवजात शिशु देखे तो वह मन ही मन बोला हाय रे वो, वो कौन, कौन सी अभागन, अभागन माँ है, है जिसने इतने सुंदर बच्चों, बच्चों को पिटारी में रखकर नदी में बहा दिया है हे ईश्वर कैसा घोर कलयुग है वह बच्चों, बच्चों को अपने साथ कुटिया में ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा जब लड़का लड़की आठ साल के हो गए तो वह साधु कुछ ज्यादा ही बीमार पड़ा और बीमारी के कारण मृत्यु की घड़िया गिनने लगा बच्चे बहुत दुखी हुए और उन्होंने साधु से रोते हुए पूछा बाबा बाबा तुम्हारी हमें बहुत याद आएगी बाबा तुम्हारे बाद हमारी देखभाल कौन करेगा बाबा हम इस दुनिया में कैसे जिएंगे बाबा साधु ने बच्चों को एक सोटा और एक तम्बूरा दिया और बोला ये सोटा तुम्हारी रक्षा करेगा जब भी तुम दोनों पर विपत्ति आएगी इसको चला देना तो दूसरा व्यक्ति इससे बहुत पीटेगा और फिर बंद जाएगा यह तम्बूरा तुम्हारे भोजन की प्रबंध के लिए है इस तम्बूरे से जो चीज मांगोगे वह तुम्हें मिलेगी अपनी मनपसंद का भोजन तुम इस तम्बूरे से मांग सकते हो और यदि तुम इस सोटे और तम्बूरे को एक साथ रखकर रहने का स्थान मांगोगे तो ये तुम्हारा रहने का आलीशान मकान भी देगा दोनों बच्चों को यह सारी बातें बताकर साधु ने अंतिम विदा लिया अब बच्चे साधु के बताए उपाय पर ही जीवन बसर करने लगे घूमते घामते वे अपने पिता के ही राज्य में आ गए और सोटा और तंबूरी की सहायता से एक आलिशान सुंदर मकान बनाकर रहने लगे, लगे। जब ये दोनों भाई बहन यहाँ रहने लगे तो छह रानियों का ध्यान उनकी तरफ गया उनका ध्यान इसलिए भी गया क्योंकि इन दोनों भाई बहन की शक्ल राजा से मिलती जुलती थी और साथ ही उनके सोने के बाल भी थे यह समानता देखकर उनका माथा ठनका एक दिन एक रानी चूड़ी वाली का भेष धारण करके उस महल में पहुंची और उनके घर को बड़े ध्यान से देखने लगी। घर को देखकर वह लड़की से बोली तुम्हारे घर में वैसे तो सारी चीजें हैं लेकिन पाकली का फूल नहीं है और उस फूल के बिना तो सारी धन दौलत सुंदरता कला सब कुछ व्यर्थ है लड़की ने भोलेपन से पूछा ये वाकली का फूल कहाँ मिलेगा रानी ने उसे सात समंदर पार की जगह बताई उसका ख्याल था कि इतनी दूर जाने पर लड़के की मृत्यु हो जाएगी और इस तरह से एक कांटा तो दूर हो जाएगा जब भाई घर लौटा तो बहन ने उससे वाकली के फूल की बात छेड़ी भाई ने पहले तो बहुत आनाकानी की लेकिन बहन जिद पर अड़ गई वह अपने भाई को सर्वगुण संपन्न, वीर बहादुर भाई के रूप में देखना चाहती थी इसलिए उसने भाई से वाकली का फूल लाने के लिए जिद की भाई वाकली का फूल लेने के लिए चला गया उसको वहाँ पहुँचने में करीब एक साल लग गया और उसे रास्ते में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा लेकिन आखिरकार वह उस बाग में पहुँच ही गया जैसे ही वह फूल तोड़ने लगा कि एक बड़ी सी सुंदर लड़की उसके सामने आई उसने उससे फूल तोड़ने का कारण पूछा राजकुमार से सारा हाल सुनकर उसके मन में कुमार के प्रति सहानुभूति और प्रेम उत्पन्न हो गया लड़की ने राजकुमार को फूल तोड़कर दे दिया और फिर दोनों विवाह के पवित्र बंधन में भी बंध गए अब राजकुमार परी लड़की के साथ अपने देश लौटा दरवाजे पर आकर बोला बहन बहन दरवाजा खोलो देखो मैं तुम्हारे लिए वाकली का फूल और साथ ही भाभी लेकर आया हूँ बहन परी भाभी को पाकर बहुत खुश हुई एक दिन परी भाभी ने सातों रानियों और राजा को अपने घर खाने का न्योता दिया राजा सातवीं रानी को अपने साथ लाने के लिए तैयार नहीं था पर परी की जिद के कारण सातवीं रानी को भी साथ लाना पड़ा परी ने छहों रानियों को तो नीचे सिंहासन पर बिठाया लेकिन, लेकिन सातवीं रानी को खूब नहला धुलाकर अच्छे अच्छे, अच्छे वस्त्र पहनाए और उसे ऊंचे सिंहासन पर बैठाया सातवीं रानी, रानी का यह भव्य स्वागत देखकर कर रानियां जल भून गयी अब भोजन करने की बारी आई, आई, आई, आई परी ने राजा के सामने एक थाल में बहुत से हीरे मोती परोस दिए हीरे मोती को देखकर थोड़ी देर के लिए तो राजा चुप रहा लेकिन जब खाने पीने के लिए कोई और चीज ना आई तो उसने परी से इस बारे में पूछा परी ने राजा को वही हीरे मोती खाने का आग्रह किया इस पर राजा क्रोधित हो गया और बोला क्या कभी हीरे मोती भी खाए जाते हैं भला राजा की यह बात सुनकर परी बड़ी प्रसन्न हुई वह तुरंत राजा से बोली यही बात सुनने के लिए तो मैंने ये सारा नाटक किया है और फिर वह बोली जैसे हीरे मोती खाए नहीं जा सकते उसी प्रकार किसी भी स्त्री के बिल्ली के बच्चे पैदा नहीं हो सकते परी की बात सुनकर राजा की आंखें खुल गई। सोलह साल पहले की सारी घटना उसकी आंखों के सामने घूम गयी उसको अपनी बुद्धिहीनता पर पछतावा होने लगा उसने परी लड़की से पूछा आप कौन हैं और ये दोनों लड़के लड़की कौन हैं? आपको बिल्ली के बच्चों की बात कैसे मालूम हुई परी लड़की ने अपना सारा भेद बता दिया और पुत्र वधु के रूप में राजा और सातवीं रानी के पैर छुए राजा ने अपनी बुद्धिमती परिपुत्र वो को अनेक आशीर्वाद दिए और अपने लड़की लड़के को कलेजे से लगा लिया राजा ने छह रानियों को अपने महल से निकाल दिया और सातवीं रानी को ही पटरानी बनाया अपनी बेटी की भी शादी एक अन्य राजकुमार से धूम धाम ऐसी की अंत में राजा ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र और पुत्र को सौंप दिया और स्वयं अपनी पटरानी के साथ तीर्थ यात्रा को निकल पड़े अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी वाकली का फूल वाचक स्वर भारती परिमल